नमस्कार मैं हूँ मीरा जोशी और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफएम सुनते रहो मुस्कुराते रहो जिसके सपने हमें रोज आते रहे दिल लुभाते रहे नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफएम विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है जैसे कि आप सभी जानते हैं विशेष मुलाकात में हमने एक सीरीज स्लीप मैनेजमेंट पर शुरू की थी जिसके हमने छः भाग सुन चुके हैं और अब ये सातवां भाग हम लोग सुनने वाले हैं और स्लीप मैनेजमेंट पर बातें करने के लिए हमेशा की तरह राजीव हजेला सर हमारे साथ कुछ खास बातें निद्रा जो है उसके ऊपर करने वाले हैं और खास करके स्लीप मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा विषय बन गया आज के समय में क्योंकि आज के समय में लोग सब कुछ पा तो लेते हैं लेकिन एक गहरी नींद एक अच्छी नींद नहीं कर पाते हैं जिसकी वजह से बहुत सारी मुश्किलें आती हैं बहुत सारी बीमारियां आती हैं इवन काफ़ी अलग अलग चीज़ें समस्याएं हमारे बीच में आ जाती जिसके कारण हम एक अच्छा जीवन शैली नहीं जी सकते हैं तो यहाँ पर हम लोग को स्लिप मैनेजमेंट की कुछ खास बातें अगर जान लेते हैं समझ लेते हैं और गहरी निद्रा को प्राप्त करते हैं तो बहुत सारी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। तो आइए आज के इस विषय में सातवें भाग में फिर से एक बार राजीव जी का बहुत बहुत स्वागत है धन्यवाद रमेश जी आपके सभी श्रोताओं को मेरी तरफ से नमस्कार और शुभकामनाएं जी जी राजीव जी बहुत बहुत स्वागत है आपका विशेष एपिसोड में विशेष मुलाकात कार्यक्रम में और हम लोग स्लिप मैनेजमेंट के सातवें भाग में है और पहला क्वेश्चन यही मेरा रहेगा कि हमें ये बताइए आपकी ये कैसे पता लगाए कि हम अच्छी नींद लेते हैं रमेश जी सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि स्लीप की क्वालिटी जो है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है ज्यादा जरूरी है हु. बजाय इसके कि स्लीप की क्वान्टिटी की कई लोग सोचते हैं कि शायद बहुत लंबा सोते रहेंगे देर तक सोते रहेंगे तो बहुत अच्छा स्लीप है हमारा <laughs> तो शायद ये उनका भ्रम है <laughs> और इसको हम अपने निजी तौर पे बहुत आसानी से चेक कर सकते हैं वैसे तो इसका साइंटिफिक तरीका भी है जो हम लैब में चेक करा सकते हैं मगर जो मैं हम हम खुद चेक कर सकते है मैं उसके बारे में बताना चाहूंगा की हमारे को बेड पर ज्यादा टाइम सोने में निकालना चाहिए तो अच्छा। जब हम हम हैं तो हमको सोने, सोने का टाइम ज्यादा होना चाहिए बजाय इसके कि हम बदलते रहें या ऐसे लेटे रहें बेड के ऊपर तो <laughs> अगर हम मान लीजिए सोने जाते हैं और हमारा ज्यादा से ज्यादा टाइम नींद में गुजरता है तो एक आप अच्छी नींद ले रहे इंडिकेशन हाँ। है जी, जी, जी। दूसरा ये है कि जब आप सोने के लिए आंख बंद करके लेटते हैं तो आपको पंद्रह से बीस मिनट के अंदर नींद आ जाती है हम्म हम्म एक आदमी को। अच्छा अच्छा। और अगर आधा घंटा से ऊपर हो जाता है तो फिर नींद में कही न कहीं ना कहीं गड़बड़ है और उसके लिए उपाय है उपाय मैं आगे कभी चर्चा करूंगा तो बता दूंगा जी जी जी तीसरा यह है कि रात में नॉर्मली लोगों ने देखा होगा कि नींद कई बार टूटती है आदमी जग जाता है तो ज़्यादा अगर आपकी नींद नहीं टूटती है तो ये तो तो ठीक तो है अगर आपकी ज्यादा बार नींद टूटती है मतलब दो चार पांच बार नींद टूटती है तो ये आ, जो है कुछ न कुछ गड़बड़ को बता रहा है अच्छा एक दो बार टूटती है वो तो सभी की टूटती है वो नेचुरल ने माना जाता है मगर अगर चार पांच बार नींद आपकी रात में रोज टूटती है आप जगते हैं किसी न किसी कारण से तो वो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है और रमेश जी सबसे बड़ी जो पहचान है नींद आपको रात में अच्छी आई कि नहीं आई मेरे ख्याल से हमारे सारे श्रोताओं ने इसको अपने जीवन में जरूर अनुभव भी किया होगा हा हा। वो ये है की जब हम सुबह सो के उठते हैं तो अपने को अगर हम बिल्कुल तरोताजा, फ्रेश अलर्ट महसूस करते हैं तो आप ये मानते चलिए कि आपकी रात की नींद बहुत अच्छी थी और अगर इसके बरखिलाफ अगर आप ऐसा महसूस नहीं करते हैं आप आपको आलस आता है और आप उबाइया लेते हैं और आपको ऐसे दिन में ऐसे निदास आती है तो हमें ये पक्का मानना चाहिए कि हमारी रात की जो नींद थी थी वो ठीक नहीं थी। और मैं समझता हूं ये ये अनुभव अनुभव हम है अपने जीवन में कभी ना कभी ना जी आ, जी काफी अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से हम अपनी आ, जो है नींद को परख सकते हैं और आ, कैसे पता लगा सकते हैं ये भी बातें आपने बताई मैनुअली आपने बताया जो अनुभव के साथ में इसके साथ में इसी सवाल को गहराई से जानना चाहूंगा कि क्या हमारी स्लीप नींद जो है अच्छी है या नहीं है इसको और किसी वैज्ञानिक तरीके से भी फर्का जा सकता है क्या जी ये एक बहुत अच्छा सवाल है रमेश जी।, जी जी जी हमने हमने सबने देखा होगा कि हम लोगों को जब कभी कोई हार्ट की प्रॉब्लम होती है या कोई हार्ट के बारे में हम इसी करवाते हैं ये एक ग्राफ होता है जिसके ऊपर हार्ट के कंपन जो है वो रिकॉर्ड किए जाते हम सभी कराते हैं इसको अब तो जब जैसे-जैसे बढ़ती जैसे जाती है तो पचास साल के बाद तो तकरीबन हर साल इसको कराना पड़ता है जी जी जी तो इसी प्रकार नींद की क्वालिटी को चेक करने के लिए एक जी e -E जैसे उसको ई बोलते थे तो इसको जो e -E जो है वो जाता है। है है। वो जाता अच्छा अच्छा। और ये भी भी बिल्कुल उसी तरीके से होता है। जैसे भी e होता जैसे ईसीजी ईसीजी इसमें उसमें में, उस में, e में हार्ट के लिए आपने देखा होगा कि दोनों हाथों में और दोनों पैरों में इलेक्ट्रोड लगाए जाते हैं और छाती के ऊपर वो बार बार सल्यूशन लगा करके वो रखते हैं इलेक्ट्रोल लगा के तो इसके केस में जो नींद के केस में इसी के लिए सर के ऊपर कई इलेक्ट्रोड लगाए जाते हैं अलग अलग जगहों पर और और काम जो है है वो किसी स्लीप में जहां पर पर को का परीक्षण किया जाता है, वहां पर कराया जाता कराया इसमें देखने वाली बात यह है कि इसमें जो हम जब सो रहे होते हैं तो हमारे उस टाइम पर हमारा ब्रेन भी एक्टिव होता है ये सबको शायद ज्ञात होगा क्योंकि हमने इसका जिक्र पहले भी किया था अपने, जी जी जी आ, तो पुराने में <laughs> तो में ब्रेन ब्रेन चलती हैं हैं रात जब हम सोते ये ये जो चार प्रकार की होती इसमें जब हम जागृत अवस्था में होते हैं जैसे हम आप अभी बात कर रहे हैं तो अगर हम इस समय अपनी ब्रेन वेब को मेजर कराए सीजे के माध्यम से तो ये वेव्स थोड़ी तेज रफ्तार से चलती है ये इस रेंज में चलती जी जी जी। और जब जब हम बिस्तर पर लेट जाते हैं नींद लेने के लिए आंखें बंद कर लेते हैं तो हमारा थोड़ा सा मन शांत हो जाता है और हमारा शरीर भी थोड़ा शांत हो जाता है तो हमारी जो उस समय जो ब्रेन वेव्स वेव्स चलती हैं, तो उनको हम अल्फा कहते हैं। जी जी जी। और ये जो है ये है है है। घट करके जो इसकी है वो से तक हो जाती पहले तीस, तेरा तीस था जब हम जागृत थे जब हम सोने लगते हैं तो ये आठ से बारह हो जाती है और जब हम सो जाते हैं मतलब तो में उस, उस सोने में 5-10 मिनट हो सी आठ से भी घटकर चार और आठ के नींद में आ जाती है और जब आप देखेंगे की बीस पच्चीस मिनट के बाद एक मनुष्य जो है वो एक गहरी नींद में उतार आता है जिसको हम अंग्रेजी में डीप स्लीप भी बोलते हैं गहरी निद्रा में आ जाता है जब गहरी निद्रा की पहचान यह है कि अगर आप हल्की निद्रा में इंसान होगा हुँ, तो हुँ, अगर आप उसको थोड़ा सा आवाज़ मारेंगे हल्के से, तो वो उठ जाएगा वो जग जाएगा जी, मगर जो मनुष्य गहरी निद्रा में होगा डीप स्लीप में चला जाएगा तो वो आवाज से इतनी आसानी से नहीं उठेगा उसको आपको खिलाना पड़ेगा पकड़ के भैया उठो उठो <laughs> तो इसके माने ये है की वो आदमी जी, जी। तो उस समय हमारी जो ब्रेन की वेव्स हैं वो बहुत, कम जाती है, बहुत स्लो हो जाती है और ये शून्य दशमलव पांच से चार हर्ट के रूप होती है अच्छा अच्छा तो आ, ये ये फ्रिक्वेंसी जितनी कम होगी हमारा मन उतना ही शांत होगा सही बात है तो इसीलिए कहते हैं कि हमको तो तो रात में जो है डीप स्लीप में जाना बहुत जरूरी होता है और डीप स्लीप में जाने का फायदा यह है कि हमारे शरीर के अंदर एक सैनिटेशन सिस्टम काम करता है हाँ। जैसे शायद श्रोता लोग जानते ही होंगे कि हम लोगों के मन में 24 घंटे विचार करते रहते हैं और उन विचारों से हमारे केमिकल रिएक्शन होते हैं ब्रेन में और टॉक्सिक जो केमिकल्स हैं वो जनरेट होते हैं ब्रेन में तो इस स्लीप के दौरान सोने के दौरान ये सैनिटेशन सिस्टम एक काम करता है अरे और उस उस सैनिटेशन सिस्टम से ये सारे के सारे केमिकल जो हैं वो ब्रेन से निकल आते हैं इसीलिए कहा जाता है कि रात में आठ घंटे की नींद लेना बहुत जरूरी है क्योंकि तो अगर हम ये नहीं करते हैं तो आप ये मान के चलिए हमारे जो केमिकल्स विचारों की वजह से दूभर में जो जनरेट हुआ हैं में वो नहीं निकल पाएंगे नहीं। नहीं। नहीं। और फिर हमें इसके जो इफेक्ट्स है जैसे याता होना या डिजीज़ होती है और ये यहाँ पर मैं श्रोताओं को यह भी बताना चाहूंगा कि अभी स्लीप लेबोरेटरी जो है वो केवल बड़े बड़े शहरों में ही है छोटी जगहों पर स्लीप लेबोरेटरी जो है हमारे देश में कम है, है मगर इनको बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े अस्पतालों में जाकर अगर किसी को स्नेप का कोई तो बहुत बड़ा रोग है मुद्रा का रोग है हुँ, हुँ, तो जैसा डॉक्टर अगर समझता है तो वो इसका ई करवा करके इसका परीक्षण करता है जी जी राजीव जी काफी अच्छी बात आपने बताया आशा करता हमारे सभी श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा है क्योंकि एक नींद पर जब हम लोग बातें करते हैं गहरी निद्रा क्या है इसके ऊपर भी हमने बात की और जैसे कि अभी मैंने सवाल पूछा था वैज्ञानिक तरीका क्या है कि हम लोग अच्छी नींद ले रहे हैं या नहीं है इसका एक वैज्ञानिक परीक्षण भी होता है जिसके बारे में आपने बताया जैसे हम लोग हार्ट के लिए कार्डियोग्राफ निकालते हैं ई जिसको कहते हैं बिल्कुल उसी तरह का एक कार्डियोग्राफ नींद के लिए भी निकाला जाता है जिसको ई कहा जाता है तो ये एक बहुत ही सुंदर तरीका है जिससे हम लोग अपनी नींद की क्वालिटी को समझ पाते हैं अच्छा है या नहीं है तो आइए आगे बढ़ते हैं इसी विषय को लेकर हम और भी बातें करेंगे पर्यावरण पर हमारे नींद पर जो बाहरी औरंग है एन्वायरमेंट है उस पे कैसा असर पड़ता है या उसके उसका भी कुछ इफेक्ट हमारी नींद पर पड़ता है क्या इस विषय पर आगे जाने लेकिन अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा से गीत आप हैं हैं रेडियो मधुबन 90.4 कहते सोती हुई आंखों को सलाम हमारा मीठे सुनहरे सपनों को आदाब हमारा दिल में रहे प्यार का एहसास सदा जिंदा आज की रात का यही पैगाम हमारा सुनते रहो मुस्कराते रहो yad yeah, mein the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 अब आगे एक सवाल और पूछना चाहूंगा राजीव जी कि क्या हमारे वातावरण का भी असर हमारी स्लीप नींद पर पड़ता है जैसे आजकल क्लाइमेट चेंज का असर चारों तरफ मनुष्यों पर भी दिखाई देता है बिल्कुल रमेश जी लेटेस्ट जो रिसर्च ये बतलाती है कि अगर रात में टेम्परेचर हाई है जैसे आपका राजस्थान इलाका है या गुजरात है जो आसपास के आपके इलाके हैं तो अगर रात में टेम्परेचर हाई होता है तो यकीनन नींद के ऊपर इसका असर पड़ता है और ये असर ज्यादातर जो लो इनकम ग्रुप्स हैं या बूढ़े व्यक्ति हैं उनके ऊपर ज्यादा पाया जाता है क्योंकि आप देखिए उनके पास तो इतने संसाधन नहीं है जैसे एयर कंडीशनर लगा लेलर हाँ। लगा के रात में सोए केवल पंखे में ही सो रहे हैं या खुले में सो रहे हैं और टेंपरेचर ज्यादा है तो नींद डिस्टर्ब जरूर हो जाती है इसमें कोई शक नहीं है और ये खास करके गर्मी के मौसम में वैज्ञानिकों का यह मानना है कि अगर रात का टेंपरेचर एक डिग्री सेल्सियस भी बढ़ जाता है तो इसका असर जो है व्यक्ति की नींद के ऊपर पड़ता है और उसकी जो नींद जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है और वैसे मैं आपको बताऊं इस विषय के ऊपर अभी रिसर्च काफी चल रही है और काफी होने की जरूरत है है ज्यादा जानकारी अभी इस बारे में नहीं है, जी, जी मगर यह तय है कि अगर रात में आपका आप गर्म टेंपरेचर में के इलाकों में हैं और टेंपरेचर बहुत ज्यादा है तो आपकी नींद डिस्टर्ब होगी तो आप अप, अपनी क्षमता के अनुसार हमें कोशिश करनी चाहिए कि रात में हम ऐसी जगह पर सोए जहां पर थोड़ा सा वातावरण में ठंडापन हो मतलब हम ऐसे गर्मी के जगह पर ना सोए और जहां पर तो संभव नहीं है तो शायद हम थोड़ा तो कूलर वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं और अगर एसी का इस्तेमाल कर सकते हैं सक्षम लोग तो वो उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है मगर कूलर अगर हम लगा सकते हैं या फैन लगा सकते हैं कुछ टेम्परेचर घटा सकते हैं तो उससे नींद डिस्टर्ब नहीं होगा कभी जी जी जी आ, राजीव जी काफी अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूं हमारे सभी श्रोताओं को भी ये बात का पता चली गया होगा कि किस तरह से हमारी क्वालिटी ऑफ निगरा है किस तरह का हम नींद लेते हैं उससे भी पता चल जाता है और कभी कभी पर्यावरण का भी असर होता है इवन ठंडी गर्मी का भी असर हमारे नींद पर पड़ता है तो आइए एक और बात मैं पूछना चाहूंगा जाते जाते कि आ, हमारे श्रोताओं को ये बताइए कि अगर किसी को निद्रा से संबंधित कोई समस्या है तो क्या उसका तो उसको क्या आ, किस तरीके से उसको ठीक कर सकते हैं देखिए रमेश जी ये निद्रा का जो प्रॉब्लम है वो आज तक हर मनुष्य में है और नींद जो है वो ज्यादातर डिस्टर्ब हो गई हमारी दिनचर्या हमारी जो है आज ऐसी हो गई है कि हमें अगर जरा सा भी तनाव हो जाता है तो हमारी डिस्टर्ब हो जाती है <laughs> तो ये समस्या अब बहुत ज्यादा बढ़ती जाती है अच्छा? मगर इसका इसका मन ये है कि अगर ये समस्या एक दो हफ्ते तक तो चलती है तब तो कोई इतना खास वजह नहीं है बहुत टेम्परेरी सी बात है उसको हम अपनी थोड़ा सा अपना जो अनुभव है जीवन का या हमको जो जानकारी है मित्रा के बारे में या हम अपने थोड़ा सा लाइफ स्टाइल में सुधार दूर तो हो जाती है मगर अगर कोई ऐसी समस्या है मनोज जी जो तीन हफ्ते से ज्यादा चलती है आपको इससे ज्यादा टाइम में या कई महीनों में कई हफ्तों तक अगर आपको नींद की समस्या आ रही है तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत जरूरी हो जाता है कि हम उसके लिए एक क्वालिफाइड डॉक्टर के पास कंसल्ट करें और उनको अपने जो सिम्टम्स है जो हमने ऑब्जर्व किए हैं नींद की समस्याओं के वो हम उनको बताएं तो मैं समझता हूँ कि वो जो डॉक्टर है वो सही गाइडेंस दे पाएंगे क्योंकि तो आजकल लेटेस्ट uh, रिसर्च के अनुसार जो जो नींद की करीब 90 बीमारियां बीमारियां हैं हैं अलग-अलग किस्म वो पाई जाती है। तो ये केवल एक क्वालिफाइड डॉक्टर ही आपका पूरा आपको सुन करके आपके टेस्ट करके ये पता कर पाएगा कि आप किस बीमारी से ग्रसित है और फिर उसका जो इलाज होगा वो करेगा तो मैं तो केवल श्रोता हूं को ये एडवाइस देना चाहूंगा कि अगर आप कई हफ्तों से कई महीनों से किसी नींद की समस्या से जूझ रहे हैं और आपको प्रॉब्लम आ रही है है तो आप है कि आप जरूरी कि एक सक्षम क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाएं और उससे अपने चर्चा करें और उसको दिखाते जो उपयुक्त तो ट्रीटमेंट वो प्रेस्क्राइब करता है वो लें और अपने के लेवल के ऊपर उसको ना सॉर्ट आउट करें क्योंकि अगर आपने इसकी नहीं की और प्रॉपर इलाज नहीं लिया तो रमेश जी फिर और भी हेल्थ के कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं जिनकी चर्चा में पहले कर चुका हूँ जी जी जी राजीव जी काफी अच्छी बात आपने बताया और जैसे कि मैंने पूछा नींद को सही करने का क्या उपाय हो सकता है तरीका क्या है तो आप आपने कहा है लेकिन इसके लिए आपको सही ढंग से किसी अच्छे मेडिकल डॉक्टर को बताना होगा और पूरी जानकारी आपको देनी होगी उसके बाद ही इसके ऊपर सही संभव इलाज हो सकता है तो राजीव जी थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद रमेश जी मुझे भी बड़ा अच्छा लग रहा है <laughs> ये जानकारी मैं श्रोताओं तक आपके माध्यम से पहुंचा पा रहा हूं कि देखिए नींद की समस्या हर हर घर में हर है है और व्यक्ति को सही सही बात सही बात तो इसको समझना जरूरी है और इसके समझ करके इसका उपाय भी करना जी जी जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और आशा करता हूं हमारे सभी श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा है और ये आज का करंट सिनियारों में करंट टॉपिक हो सकता है क्योंकि आज के समय में बहुत सारे लोग इस निद्रा की बीमारी से ग्रसित है और कुछ लोग समझ पाते हैं कुछ लोग नहीं समझ पाते हैं तो एपिसोड के माध्यम से हम यही समझाना चाहते हैं आप लोगों को ताकि आप इस समस्या से मुक्त हो सके और अच्छी गहरी नींद ले अपने सेहत का सुधार हो स्वस्थ रहें मस्त ऐसी शुभकामना हमारी है तो चलिए राजीव जी थैंक यू सो मच और जाते जाते हमारे श्रोताओं के लिए चार लाइने कहना चाहूँगा वो फूलों वाला तकिया मोड़ के सोना सपनों की रजाई ओढ़ के सोना रात को ख्वाबों में हम भी आएंगे इसीलिए हमारे लिए थोड़ी सी जगह छोड़ के सुना आप सुना हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफएम फोर एफ एम सुनते रहो मुस्करा आते